नमस्कार आप सुडे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संडे हैं साढ़े नौ से दस के बीच में आप संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुनते हैं और हर हफ्ते हम संगीत की कुछ नई बातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को संगीत की दुनिया ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आता होगा क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं म्यूज़िक टीचर भी होते हैं संगीत की बातें होती है संगीत सीखने की बातें होती है तो संगीत एक कला है जो हर आदमी चाहता है कि मैं सीखूं लेकिन किसी किसी को ही यह नसीब मिलता है क्योंकि इसके लिए बात वही होती है कि मेहनत लगती है और समझ और फिर उसके प्रति आपका समर्पण भाव तो चलिए संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में फिर से आज हमारे साथ हैं आलोक जी राकेश और मायूर और हम सुनेंगे उनके ज़रिए कुछ नए इन्वेंशन जो उन्होंने किए हैं उसके बारे में बात करेंगे तो आइए आलोक जी से बात करते हैं कि आज के शो में वो क्या नई बात आप सबके लिए लाए हैं जी ये एक गीत है जो हमने खुंदी लिखा था उसको कंपोज भी किया था हफ्तावर पहले की बात है तो वो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट उसको आपके सामने परफॉर्मेंस करके दिखा कि एक मैसेज जावे लोगों की आप में जो टैलेंट है वो जरूरी नहीं कि आप खाली किसी चीज़ को बजा ही सकते हो या गा ही सकते आप में अगर कुछ लिखने की काबिलियत है तो आप कुछ अच्छा लिख भी सकते हो तो वो एक तरह का है और ये बच्चे का भी टैलेंटेड है ये किसी को भी इन, इनको अपन बताते हैं जल्दी से उसको सीख लेते हैं समझ लेते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं मैं चाहूँगा कि राकेश मयूरी इस गीत को बजाए और गाएं और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सॉन्ग है ये हम परमपिता परमात्मा जो हमारे स्वर हैं परमा कुमारी इसके सोने से हम चाहते हैं कि हम ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करें तो तुम ही हो मेरी बंदगी तुम से है मेरी हर खुशी तुम ही हो राशि की मेरी तुम ही हो मेरी जिंदगी तुम ही हो मेरी बंदगी सारे जहाँ से ये कहना मुझे तेरे दिल में रहना मुझे सारे जहाँ से ये कहना मुझे सारे जहाँ से कहना मुझे मैं हूँ तेरा तुम हो मेरे मैं तेरा तुम हो मेरे फिर क्यों लगे मुझको कोई उडल मैं हूँ तेरा तुम हो मेरे फिर क्यों लगे मुझको उडल ही हो मेरी जिंदगी ही हो आशकी मेरी तो अभी आपने आलोक जी का लिखा हुआ गीत को सुना और काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत किया है राकेश और मयूर ने इसको हम हम लोगों के बीच में रखा एक अलग तरीके से तो चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत की दुनिया में और मैं आलोक जी से पूछना चाहूँगा कि आ, संगीत में जो है रागों का बड़ा महत्व है और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा राग प्यारा है उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए बिल्कुल रमेश जी, जी संगीत में तो बहुत से राग हैं और राग और रागिनी से संगीत की उत्पत्ति हुई और ही मेन है लेकिन मेरी जो फेवरेट राग है वो है देश राग देश राग के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो इसके आरोही स्वर हैं वो सारे म प नीसा और जो अवरोही स्वर है इसके वो सानी द प मे सा मतलब कुल राग इसकी जो राग की जाति है वो ओडूप संपूर्ण है आरोही में पाँच सौ लग रहे हैं और अभरो में पूरे सात सौ तो उसकी जाति ओडूप संपूर्ण है और ज़्यादातर जो ये राग है देश राग ये लोकगीत इस पर ज़्यादा रचित होते हैं नहीं, नहीं। आपके फोक सॉन्ग है वो भी है इस प्रकार के गाने थोड़ा इस पर ज़्यादा होते हैं जैसे आप अपने जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो भी देश राख पर आता जाता है अच्छा इस रात को आप सीखने के लिए कितना समय आपको लगा अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रैक्टिस में तो जैसे अभी एक बुक है मेरे पास जो मैं बहुत काफ़ी समय ढूंढ दून ढूंढा कि क्योंकि आवरूम में वो नहीं मिलती तो मैं बाहर गया था जयपुर वहाँ से वो मैं लेके आया था तो उसमें का लगभग बहुत सारे 400 500 रागों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ हैं तो उसमें मैंने इस राग को सेलेक्ट किया था फिर घर पे अपने हारमोनियम ही तो उस पर रोज लेके बैठने का रोज़ प्रैक्टिस पे लाते थे जो सुर है इसके क्योंकि जब तक वो सुर अपन को बोलने में भी नहीं आएंगे बजाएंगे तब तक तो उसका मतलब भी नहीं है जो आप बजा रहे हो और जो आप गा रहे हो उसका एकदम कनेक्शन बैठना चाहिए ताल, राग में के ताल में तो वो वो वो वो सही है सही मायने में बाकी तो भी मतलब नहीं है तो उसको मैं आज भी मैं इसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं छोड़ दिया प्रैक्टिस आज भी मतलब जब भी टाइम मिलता है क्योंकि मेरा शेड्यूल टाइट रहता है सुबह में स्कूल जाता हूँ उसके बाद दो बजे स्कूल से आना फिर मेरी म्यूज़िक क्लास रहती है शाम को मेरी ट्यूशन क्लासेस रहती है तो रात के आठ बजे से बच जाते तो मेरे को टाइम मिल नहीं फिर फैमिल है तो उसमें भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सारे रागे को नहीं करके इसको मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ मेरी पसंद राग इसलिए तो मैं इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे थे कि इस पर नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है तो उसको अगर मयूर बजा के दिखाए तो अच्छा है बादशरे श श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तो अभी आपने सुना नेशनल जो हमारा गीत है वंदे मातरम का तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग कुछ चीज़ें रागों को जब प्रैक्टिस करते हैं तालमेल उसका बैठता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बहुत ज़्यादा समय तक हम प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें हमारे से मिस हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ हम ही लोग जान सकते हैं दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं तो मैं आलोक जी से कहना चाहूँगा कि जब आप इस राग की जब शुरुआत में जब आप संगीत सीख रहे थे उस समय जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो किस तरह की बातें आपके साथ हुई और कैसे कैसे आपको इसके बारे में ये ये राग क्यों ख़ास आपने चुना रमेश तो जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इधर कि संगीत के क्षेत्र में मैं एकलव्य हूँ <laughs> क्योंकि आपको मान में महापौर एक छोटा टाउन है मेरा जन्म यहाँ का ही है और आज मैंने पैंतीस छत्तीस साल में, में कोई यहाँ ही हो गए यहाँ ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहाँ ही हुआ यहाँ से के बाहर निकलने का मौका मिला नहीं और यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं संगीत के बाद आपको गिफ्ट समझ लीजिए या आप एक माता थी कर पाती थी या वो चीज़ मेरे में थी बचपन से ही तो मैं खुद ही उसका अभ्यास करता रहा जो चीज़ अच्छी लगी जो म्यूजिक उसमें अच्छा लगा उसको हाथ में लिया जब तक वो नहीं आता था जब तक उसको उसको बजाता रहता था मैं कब तक नहीं आएगा तो इस प्रकार मैं संगीत स्वयं अपने लेवल से जितना मुझे हो सका उतना तो में सीखता गया और आगे बढ़ता गया कुछ आदमी देख के भी सीखता है कुछ सुन के भी सीखता है वो सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे सीखना है सीखने के माध्यम बहुत सारे होते हैं अब जो नहीं सीखना चाहिए उसके लिए तो सब माध्यम बेकार ही है जो सीखना चाहते तो उसके लिए सब माध्यम सक्सेस है तो मैं फिर जब बड़ा हुआ हालांकि मैं फाइव जब पाँच साल का था उसी वक्त से मेरी इसके प्रति रुचि थी और आज मेरी बेटा तीन साल की है और उसके उसकी रुचि अभी से ही है वो अभी से केसियों बजाने बैठ जाएगी फ्लूट भी आ लेगी मुंह में उसको हर चीज़ का अभी से बहुत शौक है तो वही चीज़ जो गॉड गिफ्टेड होती है वो उसके लिए बोल भी नहीं सकते कि क्या है तो फिर जब मैं बड़ा हुआ यूज फिर मैं थोड़ा देख के सीखना चालू किया क्योंकि उस समय तो कोई था नहीं इतना तो जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, में लक्ष्मीकांत जी पैलाल जी करके हैं तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि उनके जो भी गाने होते थे वो बहुत अच्छे होते थे तो सुनने में भी बहुत मधुर और अच्छे लगते थे तो उनसे मैं प्रेरणा रहता रहा जब बाद में जब चेंज हुआ समय जनरेशन चेंज हुई तो अपने न, ये नदीम श्रवण साहब इनका भी बहुत बड़ा फैन रहा फिर इनके भी का, काफ़ी गाने अच्छे रहते थे तो वो सुन सुन के सीख सीख के उनसे मैं प्रेरणा लेके सोते ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और जो कुछ थोड़ा बहुत आता है वो इन्हीं के आसर्वाद समझ लीजिए आपकी इनसे है और रागों के बारे में मुझे मुझे जानने का बहुत इच्छा आती है कि मैं सीखूं रागों के बारे राग में राग मेन बेस होती है बिना जिसको राग नहीं आते उसको संगीत का कोई मतलब भी नहीं संगीत राग के मैंने संगीत अधूरा तो उसके लिए मैंने आपको बताया जिससे कि मेरे बुक्स है मैंने उसकी पेपर्स करी और जो कुछ जानकार लोग थे जो मेरे टच में आए उनसे मैं सीखता भी रहा पूछता भी रहा ये मैंने एक चीज़ सीखी कि सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है और पूछने के लिए कोई शर्म नहीं होती है मैं ये एक चीज़ जानता हूँ तो इसलिए आपको आपको सीखना जो पूछना आपको लगता है कि हाँ इस इस व्यक्ति को वो चीज़ आती है इसको ऐसा कुछ पता है तो आप उससे पूछ सकते हैं उससे कुछ सीख सकते हैं तो ये थोड़ा बहुत मैं कुछ बुक्स से ले कुछ जो लोग में टच में उनसे मैं ऐसा उन आगे सीखता है रह बढ़ता है देश राग जो रागे थे उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो बुक्स थी उसमें से मैंने इसको सेलेक्ट करके इस पर थोड़ा अभ्यास अभी भी कर रहा हूँ अभी इस पर मैं थोड़ी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं जारी प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ कि मैं इस राग के को ऊपर कोई दो तीन गीत कंपोज़ भी करूँ मेरा सपना है तो बहुत जल्द मैं उसको पूरा भी कर लूँगा क्योंकि दो तीन गीत लिखे हुए पड़े हमारे पास ऑन द फ्लोर है ही वो तो, तो इस राग के ऊपर ही मैं उसको कंपोज़ करके एक दिन इसी स्टूडियो में आपके सामने दोबारा उसको सुनाऊँगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि राग की आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको सेट कैसे करते हैं गीत के साथ जोड़ कैसे देते हैं क्या चीज आप देखते हैं उसमें नहीं जैसे जो राग है कोई भी राग होती है तो उसमें कम से कम तो रागो में रहते हैं से आ, किसी भी राग की रचना करने के लिए पांच से सात स्वर तो होना जरूर आप चलिए तीन स्वर लेके राग बना दो वो पॉसिबल तो नहीं बन ही सकती आरोही और अवरोही में बोले आप पाँच पांच स्वर कर लो ऑडू ओड़ू जाती कर लो संपूर्ण संपूर्ण हो है साढ़े हो जाव जो भी है तो कम पांच से कम पाँच से सात स्वर तक होते हैं फिर उन जो स्वर हैं उन स्वरों के साथ आप किस प्रकार से ट्यूनिंग बिठाते हो जिस किस प्रकार कहते हैं खेलना स्वर पसंद खेलना उन्हीं स्वरों को जो उस राग में है मान्य है उसके अलावा आप बाहर से अतिरिक्त स्वर नहीं डाल सकते हैं नहीं उसमें भी लगा सकते लगाओगे तो वो भी वो राग बिगड़ जाएगी खराब हो जाएगी वो प्रैक्टिस मांगता है वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है जितना आप उसको बजाओगे हारमोनियम पे, जितनी बार बार बार जितना करोगे तो कुछ अलग ही आएगा नया ही आएगा पुराना नहीं आएगा हर बार आपको लोग हाँ हाँ पहला वाला अच्छा ही है ये बेटर है पहला फिर आप दोबारा वो था खराब ये अच्छा तो उसमें कुछ आगे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा नया तो वो उस प्रकार आगे प्रैक्टिस चलती रहती है आगे बढ़ते रहते हैं तो जितना करो तो संगीत में तो ये है कि जितना करो उतना काम है संगीत तो ऐसा समुंदर है जितने गोते मारो उतना ही इसलिए भी मैं तो यही कहते मैं भी खुद सीख रहा हूँ और जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा रहा सीखा तो चलिए बहुत अच्छी बातें आलोक जी से हो रहे हैं रागों के बारे में और उनके साथ राकेश और मयूर जी हैं। मयूर बांसुरी बजाता है और राकेश जो गिटार बजाता है तीन साल से प्रैक्टिस कर रहा है और काफ़ी अच्छा मेहनत ये दोनों कर रहे हैं आलोक जी से मिलकर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 जागो रे मानव नींद से अब जागो रे मानव प्रभु में मन को रमा, शिव पिताए धरा पर शिव पिताए पर मात मींद से है hey, hey. कोर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत के इस दुनिया में और हमारे साथ है आलोक जी और उनके दोनों स्टूडेंट राकेश और मयूर राकेश चाहता है कि अभी एक पुराना गीत आपको गिटार के साथ सुनाना तो हम चाहेंगे कि अभी राकेश को हम सुनेंगे क्षमा कह परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं या। जो नहीं सुनता उसको जर जाना होता है हर खुशी से अरुम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से अरुम से बेगाना होता है फूल खिलते हैं रोग मिलते हैं फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं यूँ ही पत जड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बाहरों के आने से मिलते नहीं कुछ लोग जो यूँ ही बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम फिर फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, आते। राकेश बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया और मुझे लगता है कि सुनने वालों को भी काफी पसंद आया होगा और किस तरह से इस गीत का प्रैक्टिस किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके अंदर जो सॉन्ग है ओल्ड सॉन्ग है तो ये जो इंट्रो इसके अंदर जो बचता रहता है उसकी नहीं प्रैक्टिस हुई नहीं थी तो बीच बीच में वो टूटता रहता था इसके अंदर सेट करना थोड़ा मुश्किल था तो थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद में थोड़ा हुआ उसके बाद में तो अभी आपको बहुत इजी लग रहा है इस चीज़ को बजाने में हाँ। तो चलिए राकेश बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो संगीत प्रेमी हैं या संगीत सीखने वाले दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि किस तरह की बातें संगीत सीखते वक्त होता है वो आपने शेयर किया इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं अभी आलोक जी से जानना चाहूँगा कि सिंगिंग के बारे में कुछ बताएं बताएँ जैसा रमन जी की जो सिंगर बनना चाहते, है, सिंगर चाहते हैं सिंगर बनने के जो इच्छुक चाहती कि हम सिंगर बने तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस प्लस सुरु की समझ ये फिर वो तो बजाने के लिए भी सूर्य के समझ जरूरी है लेकिन सिंगिंग बनने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक सिंगर कहते हैं जब तक तो उसके गले में मिठास नहीं हो तब तो तक वो सिंगिंग नहीं कर सकता संगीत के अंदर बेसुरा चल सकता है, लेकिन बेताला नहीं चल सकता नहीं। कि आपकी आवाज़ भले कैसी भी हो, लेकिन जब आपको टाइमिंग और ताल के अनुसार चलना नहीं आता है आप नहीं चल पा रहे हो उसके संग में तो भले कितने बच्चे क्यों ना गाते हो आप बेकार लगोगे फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं और गा रहे हो और ताल कहीं और बज रही है आप बहुत मीठा गा रहे हो लेकिन सुनने वालों को कर्ण पीरियड नहीं लग रहा है वो सुनने में अच्छा नहीं तो बेकार है तो ताल के साथ तालमेल बिठा कर जो गाता है वही सही मायने में सिंगर कहलाता है ऐसा मेरा मानना है तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको कि क्या टाइमिंग है क्या लय है क्या टेम्पो है उसका कि उसकी स्पीड क्या है हमको कहाँ ठहराव चाहिए सबसे चीज़ ठहराव आजकल के मैं देख रहा हूँ बच्चे जो गाते हैं वो ठेराव लेते ही नहीं है रुकना है कितना रुकना है कहाँ सास छोड़नी है कितनी छोड़नी है कितनी कहाँ लेनी है उनको इस चीज़ का बहुत कम नॉलेज है वो बस सुनते हैं और गाना शुरू कर देते हैं सुनते वो सोचते हैं कि वो हम हमको आगे हम अच्छा गा रहे वो खाली उनके लिए अच्छा लगता है लेकिन जब परफॉर्मेंस देते हैं वो तो सुनने वालों को फर्स से पता पड़ता है कि तुम तो यहाँ पे ये इतना गैप आ रहा है इतनी साँस टूट रही है इतना यह सब हो रहा है तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि वह वो थोड़ा सुने ध्यान से उसको अच्छे से अमल में लावें उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें उसके बाद ही वो एक अच्छे सिंगर या मंजूर कलाकार या बोलते हैं मंजूर सिंगर बन सकते हैं प्लस थोड़ा इसमें खान पान में भी परे जरूरी होता है जो सिंगर बनना चाहता तो है उसको बचपन से ही रियाज तो करना ही है सुबह जल्दी उठ के रात को सोने से पहले जब भी टाइम मिले जब भी उसको रियाज तो करना ही है और सिंगर बनने के सबसे ज़्यादा रियाज करना पड़ता है रागों का जो रागों में जो स्वर है उन स्वर के जो आरोही अवरोही उतार चढ़ावे उनका बहुत रियाज करना पड़ता है और इसके अलावा आपके खाने पीने में प्रकॉशन है एक हारमोनीय आपके पास होना अवेलेबल होना जरूरी है सिंगर बनने के लिए क्योंकि आपके जो स्वर हैं वो स्वर आपके उस के स्वर से मिलने चाहिए मेच होने चाहिए जब तक आपका कंठ लोच में नहीं आएगा जब तक आपके जो स्वर बाहर निकल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं होंगे मधुर नहीं होंगे तब तक आप किसी को अच्छा सुना भी नहीं सकते और अच्छा गा भी नहीं सकते तो कुछ बातें जो मैं बताइए ये बातें हैं जो सिंगर बनने के लिए एक इंसान में होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है उसका खुद का आत्म कि मेरे को कुछ करना है तो मुझे कुछ करने के लिए कहा कुछ पाने कुछ खोना पड़ता है वो चीज़ उसमें होनी चाहिए कि अगर मुझे बनना है तो मुझे इतना टाइम देना ही है सुबह जल्दी उठ के रियाज़ करना ही है किसी अच्छे गुरु के पास जाना ही है नहीं भी हो तो मुझे खुद को सेल्फ सीखना है और आजकल तो मैं कहता हूँ कि आजकल आपके नेट बहुत अच्छे भगवान ने ये चीज़ दे दी है आजकल के बच्चों के लिए हमारे युवाओं के हमारे राके जो ये भी बैठे जिनमें नेट पर बैठे रहते हैं राकेव कोई भी सर्च करना होता है के लिए फ्रूट के तुम से नेट पर जाकर सर्च करके उसका जो भी है लिरिक्स है या कोड है या जो भी उसके सरगम सब निकाल के उसकी प्रैक्टिस अंदर मिल जाता तो ये अच्छी फैसिलिटी है आपके पास तो आप उससे भी कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर चाहे तो घर बैठे भी आप चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं सिंगिंग के बारे में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या संगीत के बारे में कुछ भी किसी के बारे में भी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लोक जी आपने बताया और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आपने बात रखी सामने कि इंटरनेट जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और यंगस्टार यूज़ कर तो मेरा एक विचार था कि अगर वो इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो लर्निंग के हिसाब से अगर उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम का है अगर उसको सिर्फ देखने के लिए आप यूज़ करते हैं या फिल्म देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं जो आपके काम करनी है तो वो निश्चित रूप से आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है या फिर आपके करियर को भी नुकसान पहुँचा बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटरनेट से जो अच्छी बातें हैं जैसे संगीत आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोटेशन मिल सकता है नोट्स मिल सकते हैं उस राग के बारे में पूरी डेफिनेशन डिटेल मिल, फिर, जाती, दिटेल दिटेल दिटेल मिल जाती, जाती है तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप किसी चीज़ को या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ और तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो धोखा हो सकता है तो चलिए बहुत अच्छी बात आज सीखने को मिला और मैं चाहूँगा कि आज के शो में हमने जो देसी राग के बारे में बात की या फिर सिंगिंग के बारे में बात की और राकेश से एक बहुत अच्छा गीत पुराना उन्होंने सुनाया है तो ये सारी बातें जो है हमें मैं एक बात कहना चाहूँगा तो रमेश जी कि जो मेरा रिक्को में जो मेरा सेंटर है म्यूजिक लेहर म्यूजिक क्लासेस के नाम से है तो मैं आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति है ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोचता कि मेरे पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं भी है और लेकिन वो अच्छा टैलेंटेड है वो कुछ सीखना चाहता है तो मेरी तरफ से उनका वेलकम है वो मेरे पास आ सकते हैं मैं सेंटर पर आ सकते हैं और मैं उनको जितना मुझक होगा मैं उनको अच्छा में अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा वो भी निःशुल्क ऐसा कुछ नहीं कि उनसे मेरे को कुछ टैलेंटेड होना जरूरी है और संगीत के प्रति लगन और समर्पण होना जरूरी है ऐसे व्यक्ति की मुझे आज भी आवश्यकता है और आज भी मैं उनका वेट कर रहा हूँ मेरे पास आगे सीखें क्या बात है तो अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो संगीत को सीखना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं आप अपना नंबर दे सकते हैं जी तो मेरा नंबर जी नाइन एट ज़ीरो सिक्स नाइन सिक्स वन डबल जीरो थ्री सिक्स एट ज़ीरो सिक्स बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपने अपना नंबर भी दिया अधिक जानकारी के लिए कोई बात हो तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह ये नंबर है तो चलिए आज के संगीत की दुनिया का कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और अगले संडे कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे और आशा करता हूँ कि आपने आज के शो में काफ़ी कुछ सीखा और अनुभव किया होगा तो आपकी खुशी बड़ी रहें आपकी खुशी बनती रहे और खुशियों में आप जुमते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो